Social Talk is the most unknown number seventy-five. Pauranam tam tulam ni tam jatanaiva. निंदी तुणी मासीन निंदी बहुभाणीनमीतभा निंदी न थे लोके अनिंद आखरी सूत्र प्यारी घटना है श्रावस्ती का अतुल नामक एक व्यक्ति 500 और व्यक्तियों के साथ भगवान के संग में धर्म श्रवण के लिए गया वह क्रमशः स्थिविर रेवत स्थिविर सारी और आयुष्मान आनंद के पास जा फिर भगवान के पास पहुंचा ऐसी ही व्यवस्था थी बुद्ध के जो बड़े शिष्य थे पहले लोग उनको सुने समझें कुछ थोड़ी पकड़ आ जाए कुछ थोड़ा समझ आ जाए तो फिर भगवान को जाके पूछ लें। भगवान से उसने कहा बनते मैं इतनी प्रबल आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था लेकिन रेवत स्थर कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे ये कोई बात हुई मैं अकेला भी नहीं 500 लोगों के साथ आया था हम दूर से यात्रा करके आए थे बड़ा नाम सुना था रेवत का कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं आपके बड़े शिष्य यह क्या बात हुई हम बैठे रहे और वो चुपचाप बैठे रहे कुछ बोले नहीं ये तो बात कुछ जची नहीं फिर हम सारी पुत्र के पास गए सारी पुत्र बोले लेकिन इतना बोले कि सब हमारे सिर पे से बह गया जरूरत से ज्यादा बोल गए और ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कहीं कि हमारे पकड़ में ही ना आई ऐसी हालत आ गई कि बैठे बैठे ऊब आने लगी उबकाई आने लगी झपकी लग गई कई बार तो सो भी गए यह भी कोई बात हुई भगवान इतना बोलना चाहिए इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए हमारी समझ में जो पड़े वो कहो और जितना समझ में पड़े उतना कहो तुमने इतना ज्यादा कह दिया कि जो थोड़ा बहुत समझ में पड़ता वो भी बह गया तुम्हारे पूर्व में ये सारी पुत्र तो पूर्व की तरह मालूम होते हैं बाढ़ आ गई एक चुपचाप बैठे रहे उनसे एक बूंद ना मिली एक सज्जन थे कि ऐसे बरसे मूसलाधार कि कुछ हाथ ना लगा और फिर हम उन्हें सुनने के बाद आनंद स्थवीर के पास गए उन्होंने बहुत थोड़ा कहा अत्यंत सूत्र रूप जो कुछ पकड़ में आया नहीं यह भी कुछ बात हुई भगवान अरे कुछ फैला के कहो समझा के कहो कुछ दृष्टांश से कहो कुछ दोहरा के कहो कि हमारी समझ में पर जाए सूत्र रूप दोहरा दिया तो सूत्र तो बड़े कठिन बीज रूप हमारी पकड़ में ना आए अब हम आपके पास आए हैं हम तो उनके पास से क्रुद्ध होकर लौटे भगवान ने अतुल की बात सुनी हंसे और बोले अतुल यह प्राचीन समय से होता आ रहा है मौन रहने वाले की भी निंदा होती बहुभाषी की भी निंदा होती और अल्पभाषी की भी निंदा होती संसार में निंदा नियम है प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते असली रस तो निंदा में ही पाते प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते पृथ्वी, सूर्य और चंद्र तक की निंदा करते किसी की निंदा करने से नहीं चूकते मेरी ही देखो कितनी निंदा चलती है भगवान ने कहा लेकिन मूढ़ क्या कहते हैं यह विचार नहीं और तब उन्होंने यह गाथा कही पुराण एतम अतुल नेतम अज्ञानमिव निंदति तुणी मासीनम निंदती, मासी निंदती बहुभाषीणम मित निंदी नंदी लोके अनिंदितो हे अतुल ये पुरानी बात है कि कोई आज की नहीं लोग चुप बैठे की निंदा करते बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं मितवासी की भी निंदा करते लोक में आनंदित कोई भी नहीं आदमी बड़ा अजीब है आदमी निंदा के रस में बड़ा डूबा है तुम कोई ना कोई बहाना निंदा करने का खोज ही लोग अब कोई चुप बैठा है तो निंदा क्योंकि बोलते क्यों नहीं कोई बोल रहा है तो निंदा क्योंकि ज्यादा बोल रहा है कोई अल्प बोल रहा है तो निंदा क्योंकि समझा के नहीं बोल रहा है तुमने कहानी सुनी एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था राह में कुछ लोग मिले दोनों पैदल चल रहे थे क्योंकि दो गधे थे नहीं एक गधा था और गधा कमजोर था और दो को संभाल नहीं सकता था उन आदमियों ने कहा तो मूर्ख मालूम होते हो गधे को किस लिए अरे बैठते क्यों नहीं ये गधे को कहे के लिए लिए चल रहे हो यात्रा पे जा रहे हो गधे पे बैठो तो उस आदमी ने कहा कि मूर्ख बनने से तो यही बेहतर है गधे पे बैठ जाए तो गधे पे बैठ गया पत्नी उसके नीचे सांस चलने लगी दूसरी भीड़ मिली उन्होंने कहा हद हो गई या, ये मूर्ख देखो पत्नी को चलवा रहा पैदल खुद गधे पे बैठी अरे मर्द बच्चा हो गया चलता नहीं नीचे स्त्री को ऊपर बैठा उसने कहा ये बात भी ठीक है तो वो नीचे चलने लगा स्त्री को ऊपर बिठा दिया फिर कुछ लोग मिले उन्होंने कहा ये देखो मजा आ गया कलयुग स्त्री गधे पे बैठी पति नीचे चला अरे पति परमात्मा तो क्या करना बड़ी मुसीबत तो कहा दोनों ही बैठ जाओ तो दोनों गधे पे बैठ गए थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले गधे देखो मार डालोगे गधे को तुम गधे मालूम होते हो गधे की जान निकली जा रही कमर झुकी जा रही दो दो चढ़े बैठे हो शर्म नहीं आती आखिर पशुओं में भी प्राण है तो उन्हें क्या, करना क्या? तो उन्हें एक ही उपाय बचा कि हम के हम गधे को लेके चले तो और तो कोई उप, सब उपाय कर देखे तो एक रस्सी में एक डंडा रस्सी में गधे को बांध के उसकी टांगों में रस्सी डाल के डंडा पेरो के कंधे पे रख के दोनों चले थोड़ी दूर गए थे कि फिर लोग मिल गए उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो होश है हमने आदमी देखे गधे पे चढ़े मगर गधा आदमी पर चढ़ा नहीं देखा तुम कर क्या रहे हो ये पुरानी पंचतंत्र की कथा है मगर सार्थक है ऐसी ही दशा है यहां अगर तुम लोगों की मान के चलते रहो तो तुम जीवन में कभी भी थिर ना हो सकोगे चुप हुए तो लोग निंदा करेंगे बोले तो निंदा करेंगे कुछ भी करो लोग निंदा करेंगे इस सूत्र का अर्थ क्या है इस सूत्र का अर्थ है कि निंदा का रस जिसको लेना है वो कारण खोज लेगा इसलिए तुम निंदा करने वालों की चिंता मत कर लिए बुद्ध कहते हैं मूढ़ क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं मूढ़ मुड़ तो मूढ़ता की बातें कहते रहेंगे तुम तो वही करना जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें करने को कहे तुम्हें अगर चुप बैठना ठीक लगे तो चुप रहना चाहे लोग कुछ भी कहें तुम्हें बोलना ठीक लगे तो बोलना चाहे लोग कुछ भी कहें तुम्हें अल्पभाष ठीक लगे तो अल्पभाषण करना और तुम्हें धारा बहानी हो बाढ़ की तो धारा बहाना तुम लोगों की चिंता मत लेना कि लोग क्या कहते हैं तुम अपने जीवन के मालिक हो तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना तुम तुम हो और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे जिसने लोगों के मत की फिक्र की वह दो कौड़ी का होकर मरता है लोगों के मतों की फिक्री मत करना तुम अपने भीतर की शांति से अपने भीतर के आनंद से अपने भीतर के बोध से जीना जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना और उसे रोज रोज बदलना भी मत अगर बदलना भी कभी पड़े तो अपने ही भीतर के बोध से बदलना लोगों के बोध के कारण नहीं लोग क्या कहते हैं इस चिंता में मत पड़ना तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे नहीं तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे तुम दक्षिण गए लोग कहेंगे कहां जा रहे हो दक्षिण में क्या रखा तुम उत्तर गए लोग मिल जाएंगे कहेंगे उत्तर में क्या रखा कहां जा रहे तुम पश्चिम जाओ तो लोग मिल जाएंगे पूरब जाओ तो लोग मिल जाएंगे सब दिशाओं में लोग हैं और सब दिशाओं के पक्षपाती और सब दिशाओं के खिलाफ कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें कुछ भी ना करने देंगे लोग तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो कोई सिद्धि कोई उपलब्धि अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो कोई सुगंध तो तुम अपनी धुन में रमे रहना एक बात इस सूत्र से निकलती है और दूसरी बात कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसका तुम निर्णय मत करना तुम इस निंदा में मत पड़ना कि वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं कौन जाने वो जाने उनका जाने ना तो तुम दूसरों को बाधा देने देना अपने काम में और ना दूसरों के काम में बाधा देना दुनिया काफी सुंदर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के कामों में बाधा ना दें मंतव्य ना दें निर्णय ना दें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन दिशा खोजने का जन्म अधिकार होना चाहिए तुम दोनों बातों का स्मरण रखना न तो दूसरे पर बाधा देना कि तुम क्या कर रहे हो कैसा कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम किसी के नियंता नहीं हो मालिक नहीं हो उसे अपने ढंग से जीने दो उसे परमात्मा को अपने ढंग से खोजने दो और न तुम किसी को अपना मालिक बनाना कोई तुम्हारा मालिक नहीं इस परम स्वतंत्रता में जो जीता है वही एक दिन अपने भीतर के दिए को खोज पाता है, जला पाता है उसी को बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव अपने दिए बनो आज इतना